गीता तत्व चिंतन अकर्म का स्वरूप दूसरा ज्ञानाग्निद्ध कर्माणम उसके कर्म ज्ञान की अग्नि में दग्ध हो जाते हैं इसलिए बंधन कारक नहीं होते जब रस्सी आग में जल जाती है तो उसका आकार तो ठीक रस्सी जैसा बना रहता है पर उससे बांधने का काम नहीं लिया जा सकता क्योंकि उसे छूते ही वह बिखर जाती है इसी प्रकार यह व्यक्ति जो कर्म करता है वह दिखने में तो कर्म के ही आकार वाला होता है पर ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाने के कारण उसमें बांधने की क्षमता नहीं रह जाती तीसरा तमाहू पंडितम बुधा जन ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं जो कर्म और अकर्म का विवेचन करके कर्म करते हुए भी अपने को कर्म बंधन से बचा ले उससे बढ़कर पंडित बुद्धिमान और कौन हो सकता है जो काजल की कोठरी में नहीं गया उसे काजल यदि न लग पाया तो कोई बहादुरी नहीं पर जो काजल की कोठरी में रहकर भी काजल से बचा रहता है उसकी बुद्धि की तुलना नहीं हो सकती चौथा तकवा कर्म फलासंगम वह कर्म और फल दोनों की आसक्ति त्याग देता है पहले कहा कि उसमें अपने स्वार्थ के लिए संकल्प और कामना का अभाव होता है ठीक है पर उसमें परार्थ तो संकल्प और कामना है वह दूसरों के लिए तो करता ही है तो क्या परार्थ किए गए कर्म की उस पर प्रतिक्रिया नहीं होती जैसे हमने कोई सेवा का, का काम अपने हाथ में लिया यह ठीक है कि हम अपने लिए नाम यश भी नहीं चाहते जिनके लिए सेवा कार्य कर रहे हैं उन्हें की उन्नति चाहते हैं पर यदि उसमें हमें वांछित सफलता नहीं मिली अथवा लोग हम पर दोषारोपण करने लगे तो क्या उसकी प्रतिक्रिया हमारे मन पर नहीं होगी यदि होगी तो ऐसा पुरुष उस प्रकार की प्रतिक्रियाओं से अपनी रक्षा कैसे करता है तो यहाँ पर रक्षा का सूत्र दिया गया है यह व्यक्ति फला फलाशक्ति तो त्यागता ही है कर्मा कर्माशक्ति भी त्याग देता है कर्म और फल की आसक्ति का वह त्याग उसके लिए रक्षा कवच का काम करता है जिस उद्देश्य से कार्य आरंभ किया गया वह सफल हो यह कामना तो रहेगी ही पर सफलता न दिखने पर मन चंचल होकर असंतुलित नहीं बनेगा जैसे कोई काम सफल नहीं हो रहा है तो क्या मैं यह कहकर अपना हाथ खींच लूँ कि मुझ में फला शक्ति नहीं है नहीं मैं पूरा उद्यम करूँ जिससे कार्य सिद्ध हो जाए कोई कसर अपने प्रयत्न में न रखूँ पर इसके पीछे यह भावना प्रेरक शक्ति के रूप में न हो किस असफल होने पर लोग मुझ पर हंसेंगे या मेरी निंदा करेंगे अथवा अच्छा सफल होने पर मुझे साधुवाद देंगे बल्कि कार्य सिद्ध हो जाए बस यही भावना प्रेरक शक्ति रहेगी इसी को फलाशक्ति का त्याग कहते हैं यहाँ कहा गया कि वह कर्माशक्ति का भी त्याग कर देता है इसका क्या तात्पर्य है जैसे मैंने एक कठिन कार्य हाथ में लिया और बहुत परिश्रम करके उसमें सफल हो गया अब यदि वह कार्य छोड़ने की नौबत आए तो मैं छोड़ नहीं पाता कहता हूं कि जब इतनी कठिनाई के बाद इसमें सफलता मिली है तो इसे अब क्यों छोड़ूं? इसे कर्माशक्ति कहते हैं लोग सेवा संगठन बनाते हैं अच्छा कार्य भी करते हैं एक बार मान लें कि फला शक्ति भी छोड़ देते हैं पर अब पर जब उससे अलग होने का अवसर आता है तो दुखी हो जाते हैं यही कर्माशक्ति की प्रतिक्रिया है अकर्म में स्थित पुरुष कर्म और फल दोनों की आसक्ति से मुक्त रहता है